गौने के समय सहजो बाई सहजो बाई ऐसी गुरुनिष्ठा न भूतो न भविष्य गौने के समय सहजो बाई सुंदर श्रृंगार करके जा रही थी ससुराल की ओर चरण जी महाराज दिल्ली की बात है चरणदास जी महाराज विराजे थे धूना पर प्रणाम किया बाबा मैं जा रही हूँ पति ग्रह आशीर्वाद आज दें आज्ञा दें चरणदास जी महाराज ने नेत्र खोले सहसा संत की वाणी प्रकट गई जाना है रहना नहीं तू बार बार कैरी में जाऊं रहने कौन आया है यहां जाना है रहना नहीं मरना विशवावीस जाना है रहना नहीं मरना विश्वास सहजो तनिक सुहाग पे तेनिकाहे गुठायो शीस एक संत से पूछ रही है वो भी संसार में जाने के लिए रहने कौन आया है सबको तो जाना है मरना विश्वाविश तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो गुथायोशीष बस एक वाक्य में सहजों का जीवन बदल गया तुरंत सारे आभूषणों को उतार के फेंक दिया चरण पकड़ लिए कहा अविन चर, इस चरण रज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगे भगवान की इच्छा पति की मृत्यु उसी समय हो गई घोड़े पर बैठा था द डूला घोड़ा बिचका और पेड़ में जाकर टकराया घोड़ा और पति वहीं खत्म हो गया और सहजोबाई ने उसके पूर्व ही संत चरणाश्रय ले लिया और प्रसिद्ध है साधु समाज में यह उक्ति चरणदास सतगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता एक शब्द में ही काम बनता है हम लोगों ने तो गुरु तत्व को किसी पिंड विशेष में स्वीकार कर रखा है कहते रोज हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन न श्री गुरवे नमः कहते रोज हैं जिसने सारे त्रिभुवन को व्याप्त कर रखा है वह तत्व गुरु तत्व है लेकिन हम उसकी व्यापकता का अनुभव न करके एक पिंड प्रदेश में पिंड शरीर में ही उसका अनुभव करते हैं सर्वत्र गुरु तत्व का नहीं कर पाते वह गुरु तत्व कहीं भी बैठकर कृपा कर सकता है पुत्र के भीतर बैठकर कृपा कर सकता है गुरु तत्व गोकर्ण के भीतर प्रकट हो गया और पिता को उपदेश दे दिया देस रुधिरेमति त्यजाया सुता दि सुसदा ममता पश्याशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वहीग रसी को निष्ठा धर्म भजस्वतोक धर्मा सेवस्व साधु पुषाज काम तृष्णा अनस दोष गुणचित मु मु सेवा कधार रो नितराम पिबत् पुत्र में बैठ जाए गुरु तत्व तो, पुत्री में बैठ जाए गुरु तत्व तो, अरे कहां तक कहें नौकर में बैठ जाए गुरु तत्व तो। अखंड मंडलाकार व्याप्तम यह ने चराचरम आज वह गुरु तत्व तो कर्मेती के भीतर से बोल रहा है पंडित जी कहे तुम कटीनाके हो ये जो पे नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई पंडित जी की आंख खुल गई बोले बेटी अब कड़ुआ बोलने में संकोच मत करो जो कुछ कहना हो उसको कह दो मैं बहुत प्रसन्न हूं करमेती जी ने कहा बरस पचास लगी विषय ही में बासियों उदास चवे को चबाइये पिताजी क्षमा करना आपकी कृपा से ही मुझे भक्ति मिली है पर मुझे कहना पड़ रहा है आपकी पचास वर्ष की आयु पूर्ण हो गई राज पुरोहित हैं कौन सा सुख है जिसे आपने न भोगा हो फिर भी भय ना उदास तहु चवे को चवाई पंडित जी रो पड़े चरण पकड़ लिए करमेती मेरी पुत्री नहीं तू मेरी गुरु है मुझे सदगुरु मिल गया अब तेरे चरण छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटी रख ले मुझे अपने चरणों में मैं भी भजन करूंगा बोले पिताजी यहां रहने लायक आपकी स्थिति नहीं है आप घर में रहके भजन करें हमारी स्थिति यहां रहे कर भजन करने की है आपकी स्थिति घर में रहकर भजन करने की है मुझे आधार तो श्री यमुना जी से प्राप्त स्वयं प्रकट बिहारी जी का श्री विग्रह वो अपने पिता को दे दिया जो आज भी खंडेला में करमेती के घर में ही विराजमान है बिहारी जी हम दर्शन करके आए कई बार दर्शन किए बड़े प्यारे ठाकुर मनोहर ठाकुर और नाशिका तो ऐसी बढ़िया नुकीली है ऐसे सुंदर खिले हुए कपूल हैं ऐसी सुंदर ठोड़ी है बड़े मधुर स्वरूप हैं पर क्या कहना कोटी मनमत मनमथ स्वरूप है स्वयं प्रकट स्वरूप है ना और महाराज मन की जानने वाले ठाकुर जी अपने राम ने प्रथम दर्शन किया बहुत आनंद हुआ मन में सहसा ऐसा भाव आया ठाकुर जी के गर्भगृह में जाकर ठाकुर जी को छुए एक करमेती के लाड़े लड़ाई हुए ठाकुर अब मंदिरों की मर्यादा तो नहीं है कि को कोई बाहर का व्यक्ति भीतर जाए पुजारी बोला बाबा कहाँ से आए वृंदावन से अरे ये ठाकुर ही वृंदावन को है इतनी दूर तक कायकू बतराये रहे हो भीतर चलो जाए हमने की बाबा पुजारी जी मर्यादा नहीं है अरे बोले ये मर्यादा वाला ठाकुर जो अयोध्या में है भीतर चले जा चले गए भीतर बोले डरो मत छू देख लो ठाकुर जी को हराया कैसे ठाकुर है कितने करुणामय संतों के बिठाकुर है ना पंडित जी बिहारी जी को लेके आए जीवन बदल गया बिहारी जी की आती जीवन बदल गया आप लोग कहेंगे क्या जीवन बदल गया कथा वांचना छूट गई प्रोहताई पंडिताई छूट गई एक नया काम शुरू हो गया रोना दिन रात रोना दिन रात रोना दर्शन को ने तपे बचन सुन को कान मिले को हियरा तपे जी के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जा मेरे प्राण मनमोहन तुम्हें ढूंढू कहाँ जाकर तुम्हें ढूंढो कहा जाकर मेरे प्रा ने तुम्हें ढूंढूं कहा जाकर तुम्हें ढूंढूं कहा जाकर मेरे प्राण मनमोहन तुम्हें ढून जा तुम्हें कहा जा बड़ा बेचैन हूँ तुम बड़ा बेचैन हूँ तुम मुझे देखो जरा देखो तुम्हारी फिर फिर दिल में आता है कि मर जान जहर खाता फिर फिर दिल, दिल में आता है कि मर जाओ जहर खाकर मेरे प्राण मनमोहन तुम्हें धूम कहा जा मनमोहन तुम्हें धूम कहा जािपे हो तुम तड़पा करो मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा मन मोहन तुम्हें भूनो कहा जा मोहन तुम्हें ढून कहा न भूलूंगा कभी उम्र अपने तैसी का बोलू कभी उपकार अपने उपवारसी का बोलूंगा कभी उपकार अपने करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया कन्हैया को यहां ला दे मुझे दर्शन कहैया को यहां ला मेरेणेश रघुनंदन कहा जाकर नंद तुम्हें दो जाकर प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जो यही कर जो मनमोहन तुम्हें दो जा चैल हूं मुझे देखो जरा बेचै तुम तुम्हें मुझे देखो जरा दिन रात पंडित जी रोते रहते थे राजा ने विचार किया राज दरबार में आकर के शरीर वर्चर मारूग्य मा विदा मानम महीते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्सम वत्सरम दीर्घमायु कहकर तिलक करते थे आशीर्वाद देते थे क्या हो गया बोले पंडित जी को बीमारी हो गई कौन सी बीमारी हो गई महाराज ये बड़ा संक्रामक रोग है ये सुनने वाले को भी लग जाता है दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जो सुनने वाले को लग जाए पर प्रेम रोग सुनकर ही लगता है अरे हमारी बात विश्वास के योग्य भले ही ना हो पर श्रीजी की बात तो विश्वास के योग्य है श्रीजी कह रही हैं यद अनुचरित लीला करण पीयूष सकदन विधूत द्वंद्वधर विनस्ता सपदि ग्रहकुटुंब दीन मुत्सृज्य दीना बहव इविहंगा भिक्षुचरया एक बूंद का चस्का लग जाए उसकी हालत खराब हो जाती है एक महात्मा कहते थे हे श्रोताओ सावधान कभी भी ईमानदारी से कथा नहीं सुनना लोग सावधान हो जाती है कैसी बात श्रोतार सावधान अवंतु सावधान तया श्रृणु और ये कहते हैं कि सावधान कभी ईमानदारी से कथा मत सुनना क्यों ले ईमानदारी सुनोगे तो बहब इव बिहंगा भिक्षुचरया चरती बहब इव बिहंगा भिक्षु चरया सबको छोड़कर लंगोटी लगा के बिहंगाइव महात्मा लोग को भिक्षा मांगने के लिए झोली रखते हैं पर पक्षी झोली भी नहीं रखता जितना चोंच में अट जाता है और जितने से उधर पूर्ति हो जाती है बस उतना ही बहब बिहंगा भिक्षु आज तक जिस किसी को भी रोग लगा है सुनकर के लगा है करमेती को रोग लगा कैसे लगा सुनकर लगा पंडित जी को रोने का रोग लगा कैसे लगा सुनकर लगा ये रोग सुनकर लग जाता है ये रोग सुनने वालों को लग जाता है हम तो श्री द्वारिकाधीश प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप जल्दी कृपा करें कहने वाले सुनने वाले सबको ये भयंकर रोग जल्दी से जल्दी लग जाए क्योंकि इस रोग के बिना कल्याण नहीं होगा विशिष विषम औषध हम यह रोग ही भव रोग की औषधि है हसी हंसी कंतन अपाइए जिन पाया तिन रोए, जो हसी के पिय पावती तो सब, सब ही सुहा कबीरा हंस। कर रोने से कर प्रीत बिन रोए किम पाइ प्राण प्यारा नी संत तो दुखी है सुखिया है खावे अरुशोवे दुखिया दास कबीर जागे अरूरो ंखिया जाई पड़ी पंथ निहार निहारू जी भरिया चाला पड़ा रुकार पुकार जीवनिया छाला पड़ा पुकार घर से बाहर नहीं निकलते परशुराम पंडित जी अहरिश्रुदन अहरनि महाराज को नहीं रहा गया महाराज दर्शन करने आए देखा पंडित जी विवल है होश नहीं है शरीर रो रहे हाथ जोड़कर कहते महाराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं अब मैं आपके काम लायक नहीं रहा किसी दूसरे का राजगुरु पद पर वर्ण कर लो व्यास न देत, तशीस शराप अब न श्राप देने की स्थिति में हूं न आशीष देने की स्थिति में हाथ जोड़ता हूं पधारो उस कक्ष में प्रवेश करते ही पंडित जी के चरण छूते ही महाराज शेखावत को रो गया वो रोने लग ये स्थिति पंडित जी की कैसे हो गई बोले कर्मेति के दर्शन से स्थिति राजा भी सब कुछ त्याग कर वृंदावन पहुंचा कर्मेति का दर्शन किया राजा का जीवन भी धन्य हो गया भक्ति के लिए उपयुक्त अंतकरण माताओं को सहज प्राप्त है इसीलिए पुरुष भाव में जन्म लेने वाले पुरुष शरीर में जन्म लेने वाले संत भी जब उपासना की सर्वोच्च भूमिका की ओर जाते हैं तो वे घोषणा कर देते हैं मैं पुरुष मैं गोपी हूं अरे कहाँ तक कहें हमारे ठाकुर की रास लीला का दर्शन करने के लिए देवाधिदेव चंद्रमौली महादेव वे भी गोपी बन गए हमारे मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव हम तो उन्हीं की छत्र छाया में बसते हैं मलु पीठ का पिछला द्वार गोपेश्वर मंदिर पर ही खुलता है बिल्कुल उनकी छत्र छाया में ही बसते हैं मीरा जी जीव गोस्वामी का दर्शन करना चाहती थी वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद महान सिद्ध संत आचार्य हम तो कहेंगे कलिकाल के वे वेद थे इतना साहित्य इस युग में भक्ति साहित्य इतनी अधिक मात्रा में किसी ने नहीं लिखा भागवत पर चार चार टीकाएं क्रम संदर्भ वृहत क्रम संदर्भ गोपाल चंपू भी जीव गोस्वामी के एक प्रकार से भागवत की टीका ही बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया वे परम वीतराग परम प्रेमी अनुरागी संत जीव गोस्वामी जी महाराज उनका दर्शन करने मीरा जी आई अपने सन्यास धर्म के विरक्त धर्म के नियम के अनुसार उनके शिष्यों ने कहा गोसाई जी जीव गोस्वामी जी महाराज नारी मुख का दर्शन नहीं करते हैं आप यहीं से प्रणाम करके चली जाए मीरा जी से कहा मीरा ने प्रणाम किया कोई झगड़ा नहीं किया लेकिन कहा अरे मुझे तो यह बात सुनकर बड़ा भ्रम हो रहा है मैं तो यह समझती थी वृंदावन में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है वाकि वृंदावन की सीमा में जो प्रवेश करता है वो गोपी होता है पर आज एक नई बात पता चली वृंदावन में दो पुरुष हैं एक जीव गोस्वामी और एक श्री कृष्ण कहके चल पड़ी जीव गोस्वामी जी के कान में भाग गई वही राधा दामोदर के आगे ही मीरा जी का स्थान है जहाँ मीरा जी रही चल कर जीव गोस्वामी आए और कहा ये तो बाहरी लोगों को बताने के लिए पुरुष भाव है वसुता हम तुम दोनों एक कुंज की सखी दर्शन करना इसलिए माताएं भागा लेना दंपति भक्तों में माताओं की भक्ति सर भक्ति है सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और दंपति भक्त न हो पुरुष भक्त अलग हो और नारी भक्त अलग हो तो भी नारी भक्ताओं की भक्ति ही श्रेष्ठ है आज की बात नहीं त्रेता युग की बात और भक्तिमती सबरी उच्च कुल में जन्म नहीं हुआ था सवर कुल में उत्पन्न एक सवर कन्या सबरी यह उनका नाम नहीं था शबरी यह जाति शब्द है अगर जाति में उत्पन्न होने के कारण सवरी के नाम से प्रसिद्ध और सवरी की भक्ति दंडकारण्य के तपोधन ऋषियों से भी श्रेष्ठ मानी। सहज सर्वज्ञ भगवान श्रीराम पूछ पूछ कर सबरी के आ गए क्योंकि वे दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा सवरी के महात्म को नहीं जानते थे और सोचते थे ऐसे ही सबर कुल की पत्ता है मतंग ऋषि ने इसको आश्रय दिया है